साख्य और योग में इतने भेद है योग में एक ईश्वर मानते हैं पुरुष विशेष ईश्वर और सांख्य तो में नहीं मानते ऐसे संख्या में कोई मतभेद भी है ईश्वर को मानने वाले भी है तो मुख्य है सांख्या में निश्वर ईश्वर नहीं मानते योग में ईश्वर मानते हैं बाकी प्रकृति प्रधान इत्यादि पदार्थ सब समान है योग कहते क्लेश ये सूत्र है ृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर क्ले सर्म अविद्यास्मिता राग देश अभिनव पांच क्लेश कर्म शुक्ला कृष्ण योगि नितरेश सूत्र में कहा गया है क्लेश कर्म विपाक फल जातीय भोग आशे उनका संस्कार इन सब पुरुष विशेष ईश्वर ऐसे कहा गया है तो पुरुष भी जैसे असंग है पुरुष ईश्वर भी असंग है असंग पुरुष होने पर कैसे नियंता होगा प्रकृति का नियामक माना पुरुष विषय से ईश्वर किन्तु असंग होकर के कैसे नियंत्रित आएगा असंग में नु असंग चिदुरुपत्व कथ नियंत्रित तथा पुंगशेष्वादेता अव्यवस्थौ बंध मोक्षा वापतेता हथा ना तथापि पुम अस्य अयंत्रता घटते ईश्वर में नियंत्र संभव पुम आदि पुरुष विशेष हे जिसमें क्लेषकर्म आदि नहीं हे ऐसा पुरुष होने अनुसार ईश्वर में घटते यदि ईश्वर नियामक नहीं हो बंधमुक्ष अव्यवस्थ आपतेता बंध और मुख्य ये अव्यवस्थित हो जाएगा किसको मुख्य मिलेगा कोई बद्ध है ये व्यवस्था करने वाले कोई नियामक नहीं रहेंगे साधन कोई करेगा फल कोई प्राप्त करेगा मुख्य किसको मिल जाएगा कोई फल प्राप्त करता है कर्म कोई दूसरा करता है ये आपत्ति आएगी ये सबका नियामक ईश्वर मानना पड़ेगा नहीं तो बंध मुख्य की व्यवस्था में अव्यवस्था हो जाएगी यह अन्यथा तथापिथि ईश्वर से नियंत्रित में दोष माह ईश्वर नियामक है ऐसा यदि नहीं मानेंगे तो दोष कहते अव्यवस्थ हो बंध मुख्य। बंधा और मुख्य अव्यवस्थ हो जाएंगे इसलिए ईश्वर नियामक मानना है इसे सांख्य में तो ईश्वर नहीं मानते योग में मानते हैं असंग से ईश्वर सेयंत्रित निष्प्रणकमित आशंका ईश्वर असंग, असंग नियामक असंग होते हुए नियामक इसमें तो कोई प्रमाण नहीं निष्प्रणकम आशंका उनसे उत्तर देते हैं भीषास्मादितीषा ीषास्मा दरात्मी भीषास्मादिवस्य परात्मन स्वतंत्र दिखम्य क्ले कर्मा संगाश असंग परात्मन भेषास्मां असंग भीषा अस्मत भीषा कायन पर भय से, से सब प्रवृत्त होते हैं भीषास्मत इत्येवम् पफते असंगस्य असंगत्म नि श्रुतम असंग परमात्मा नियामक हे ऐसे श्रुति में कहा गया है तद युक्तमी ये युक्त भी है अस्य क्लेशकर्माद युक्त क्यों अस्थ ईश्वर से क्लेश कर्माद क्लेश कर्मादि नहीं होने से ईश्वर नियामक असंग होने पर भी भीषास्मा असंग से पर नियामक इसे श्रुति में कहा गया है टीका नंदिया तस्ंत्रित श्रुतम नुतमती अयुतम कथम अंगीक्रियते श्रुति में कहने पर भी जो अयुत है कैसे मानते है इसलिए कहते है है। युक्तमती ठीक है अयुक्त नहीं क्यों युक्त है क्लेश कर्मादि असंगम आदि जीव का जो धर्म क्लेश कर्मादि है वो ईश्वर में नहीं है नहीं होने से उसमें नियामक तो प्रामाणिक है नियामक हो, हो सकता है जीव धर्म से क्लेश आदि क्लेश कर्मादि जीव का धर्म ईश्वर में नहीं है अभावाद उपपन्नम च प्रमाणिक है क्लेश कर्म आदि के कारण जीवबद्ध होता है ईश्वर में क्लेश कर्मादि नहीं कर्म पुण्य पाप कर्म जो करेगा वो कर्म के अधिन सुख तु भोगना पड़ेगा जन्म जन्म-मरण के संसार चक्र में रहेगा ईश्वर में क्लेश कर्म अविद्या आदि नहीं होने से क्योंकि क्लेश में अविद्यामित आया अविद्या आदि क्लेश कर्म आदि नहीं होने से ईश्वर नियामक है ये संभव है तो, माध्या ननु जीवा, जीवा भी है। है। असंग सिद्ध रूप है क्लेशा भी रहता है वो जीव भी तो असंघ है और सिद्ध रूप असंग यदि है असंग में कोई धर्म का संबंध होगा यदि धर्म कोई रहेंगे तो असंग कैसे होगा असंग होने से कोई धर्म का संबंध नहीं है जो संबंध का कोई धर्म का संबंध नहीं है तो स्वतः जीव में क्लेशादी है ही नहीं क्लेशादी रहते ही क्लेशादि का अभाव उसमें तथा ईश्वर को तो विशेष में क्या विशेष है जीव भी असंग चिद रूप है ईश्वर भी असंग चिद रूप है ईश्वर असंग होने से क्लेशादि का संबंध नहीं तो जीव में कैसे क्लेशादि का संबंध होगा वो तो असंग है और स्वतः यदि क्लेशादी सम्बन्ध नहीं है तो ईश्वर में जीव के पीछे क्या भेद विशेष रहा ईश्वर को विशेष इतिहास उत्तर देते है जीवादी रह वस्तुत जीव में असंग होने के कारण स्वरूपतः स्वरूपत का संबंध नहीं है स्वतः क्ले अभावी क्लेशादी अभा भी। नहीं है किन्तु बुद्धिया विवेकाग्रहा बुद्धि के साथ पुरुष का विवेक भेद ज्ञान नहीं होता है विवेकाग्रह से ही तादात्माध्यास वेदांत में कहते हैं अंतकर्ण के साथ चैतन्य का तादात्म्य तादात्मास जैसे घट में जल रहेगा जल में आकाश का प्रतिम्ब दिखता है जल हिलने पर आकाश चंद्र नक्षत्र वाले विशिष्ट आकाश हिलता है बच्चा कहता है घट के अंदर आकाश है वो जल अलग जल में जल में आकाश का प्रतिबिंब दिखता है वो प्रतिम्ब आकाश को आकाश समझता है जल अलग नहीं दिखता है इसलिए कहता घट में आकाश है ये तादात्मा वेदांत में कहते हैं जल के साथ आकाश का जैसे तादात्म भ्रम हुआ इसी प्रकार अंतकर्ण में चैतन्य का प्रतिबिंब हुआ चिदाभास और चिदाभास जलस्थानी अंतकर्ण में प्रतिबिंब को चिदाभास का घटस्थानीय शरीर है तो चिदाभास के साथ अंतकर्ण का तादात्मास होता है वेदांत में कहते एक रूप दिखता है भेद ज्ञान नहीं होने से एक रूप ज्ञान होता है धर्म अध्यास कहते हैं दोनों का एकत्व तो भ्रम हुआ एकत्व तो भ्रम होने से जैसे जलगत कंपन आकाश में चंद्र में दिखता है इसी प्रकार अंतकरणगत सुख दुख आदि सीधा भाष में चेतन में दिखता है तो चेतन में सुख दुख बंध आदि व्यवहार होता है सांख्य लोग ठीक इस प्रकार कहते हैं और तो केवल इतने कहते विवेका ग्रह भेद के अज्ञान भेद के अज्ञान भेद है अंत करण भिन्न है चेतन पुरुष भिन्न है दोनों का विवेक ग्रहण नहीं होता है ज्ञात नहीं होता है विवेक के अज्ञान से ही बुद्धि में उसका बुद्धि का धर्म पुरुष में व्यवहार किया जाता है बंधु मुख्यादि बुद्धिया विवेका ग्राह भेदते है विवेक के, के अग्रहण से क्लेशादिस्ती क्लेशादि पुरुष में जीवन है पूर्वोत्तम स्मार्ट पहले कहा गया था उसके स्मरण दिलाते जीवासंग विवेकाग्रहतः क्लेश कर्मादी प्रागुदीत जीवा कर्मादिता जीवाना असंग जीवा भी असंग है असंग होने के कारण क्लेशादि नहीं क्लेशादि जीवन में नहीं है क्यूँकी असंगे है, असंग है के साथ संबंध नहीं होगा अथा भी तथा विवेकाग्रहतः क्लेश कर्मादि बुद्धि के साथ विवेक ग्रहण विवेक के, के अज्ञान से ही जीव में क्लेश कर्मादिव मानता है ऐसे व्यवहार किया जाता है प्राग उदीर पहले कहा गया है तो इसे समझे ना जीवन में भी वस्तुतः जैसे वेदांत मानते हैं कोई धर्म नहीं असंग संख्या लोग इसे कहते हैं क्लेशादि नहीं है विवेकाग्रह के कारण ही व्यवहार किया जाता है तो, स्वसंग नियामक सहम जीव विलक्षण्वाय जागुण तय नित्यमंगीकुवत्याहताकिस्तु नया एक वैशेक लोक ये कहते असंग है, है आत्मा असंग होकर के नियामक कैसे बनेगा ईश्वर यदि असंग होगा तो उसमें नियामकत्व नहीं होगा इसलिए ईश्वर इस में भी गुण मानते हैं जीव में भी गुण मानते है वास्तव कहते हैं ईश्वर में भी गुण मानते हैं नियामकत्व असहमाना असंग में नियामकत्व को नहीं सह करते हुए जीव विलक्षण तो आयो जीव के विलक्षण ईश्वर होगा जीव से विलक्षण होगा ईश्वर में जीव विलक्षण तो आएगा उसके लिए ईश्वर में ज्ञानादि गुण तय नित्यम अंगीकते जीवन में ज्ञान भी ज्ञान इच्छा प्रयत्न है किंतु ईश्वर में भी ज्ञान इच्छा प्रयत्न होने पर वह नित्य है ईश्वर का ज्ञान नित्य है इच्छा नित्य है प्रयत्न नित्य है जीव का ज्ञान जीव की इच्छा और प्रयत्न ये अनित्य है ईश्वर में तीन गुण अनित है ज्ञान इच्छा प्रयत्न नित्य और पांच सामान्य गुण है संख्या परिमाण पुथक संयुक्त विभाग ये पांच सामान्य गुण सब द्रव्य में संख्या परिमाण पुथर तो संयुक्त विभाग पांच ज्ञान इच्छा प्रयत्न तीन मिलकर आठ हो जाएंगी। महेश्वर स्टौ ईश्वर में आठ गुण मानते हैं। जीव में कितने गुण मानते हैं पंद्रह चौदह आया है चौदह गुण मानने के बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेश प्रयत्न धर्म आधर्म संस्कार और सामान्य गुण संख्या परिमाण पृथक तो विभाग नौ पांच चौदह हो जाएगा इस आया ये आठ गुणेश्वरी मंत्री ज्ञानागुत्र अंगीकुतीह नि प्रयत्चुश से मसंग निति के नित्य गुनान, गुनान, नित्य कहा नित्य ज्ञान प्रयत्न छाश्य गुणान मनमती गुणान ईश्वर के गुण ये नित्य ज्ञान प्रयत्न छा कितने गुण हुआ आठ आते नित्य ज्ञान प्रयत्न छा इसमें आ रहे होंगे चार।, चार नहीं तीन है नित्य उसके विशेषण है नित्य ज्ञान नित्य प्रयत्न नित्य इच्छा तीन गुण है तरह को मानते हैं असंग से नियंत्रितम अयुतम इति तार्कि तार्किक लोग कहते हैं नायक विशेष लोग असंग ईश्वरी में उसमें नियंत्रितम ठीक नहीं है इसमें ज्ञान इच्छा प्रयत्न है प्रयत्न करेगा तो नियमन करेगा अगे ये शंका करते न इच्छादी गुणक कथंजीवादलक्षण संख्य लोगों कहेंगे इच्छा प्रयत्न ज्ञान उसमें है इच्छा गुणक इच्छादय गुण्वरे स ईश्वर इच्छादी इच्छादय गुण यस्म बहुग्रीसमस इच्छा दे है गुणा इसमें स इच्छादी गुण कह ईश्वर हो गया इच्छादी गुण कह इच्छादी गुण वाला इसमें कहते कथम जीवात वैलक्षण जीवन में गुणव तो में, गुना। इस में गुना इच्छा प्रयत्न ज्ञान रहेगा तो जीव से वैलक्षण भिन्न कैसे होगा भेद क्या है ऐसा शंका कर्ण से उत्तर देते हैं गुणा नाम नित्यवादेव इतनी गुण नित्य है ईश्वर का कौन कौन इच्छा ज्ञान प्रयत्न ये तीन गुण नित्य नित्य होने से जीव से भेद हो जाएगा जीव से भिन्न हुशेष्य गुण न चथा सत्य काम सत्यस पैत्यादिश्रुतिर्जगौ अस्य अशेष्व गुणरव अश्वर पुम विशेष ईश्वर क्लेशकर्म विपकाशरपराम विशेष पुरुष विशेष ईश्वर ही पुव विशेष्वर में क्या गुणेरव गुणे के द्वारा ही पुरुष विशेष न अथथ और कोई भेद नहीं कि है असंग दोनों समान है गुण से ही भेद है गुण से भेद क्या गुण है ज्ञान इच्छा प्रयत्न रूप नित्य गुण ईश्वर में है जीव में अनित्य है इतने अरे बाकी जीव में सुख दुख इत्यादि धर्म क्लेश कर्म आदि है वो नहीं है श्रुति में कहा गया इच्छा के लिए प्रमाण सत्य काम है सत्य काम यश सत्य इच्छा सत्य संकल्प इत्यादि श्रुति जगू में कहा गया श्रुति ने कहा सत्य काम सत्य संकल्प आदि प्रमाण है ज्ञान प्रयत्न नित्य है तभी ईश्वर जगत का स्रष्टा है और सबका नियामक है ये अंतर्यामी रूप से अंतर्यामी ब्राह्मण से कहा गया सब का अंदर होकर नियामक है ईश्वर गुणा नाम नित्य प्रमाण महासत्य काम सत्य संकल्प इसे सूची में कहा गया और कुंभिते तथापि दोष सब्दभा पक्षांतर मी पक्ष में भी दोष है दोष दिखा करके अन्य पक्ष कहते हैं अभी ईश्वर को ईश्वर क्या है उसमें विभिन्न विभिन्न मतभेद है वो दिखाते हैं निज्ञाद सृष्टि सदा भव हिण्यगर्भ ईशो तो लिंगदेह न संयुक्त नित्य ज्ञान आदि मत्य ईश्वर ईश्वर में जब नित्य ज्ञान आदि मानेंगे नित्य प्रयत्न करिया नित्य ज्ञान इच्छा प्रयत्न सृष्टि की इच्छा होने पर सृष्टि होती है सृष्टि इच्छा करने के लिए प्रयत्न करेगा ईश्वर प्रयत्न करने से सृष्टि ये तो ठीक है और सृष्टि इच्छा नित्य है प्रयत्न नित्य नित्य होगा तो सृष्टि से बसादाव हो हमेशा सृष्टि होते रहे ईश्वर में प्रलय करने की इच्छा हो तो प्रलय होता है वो इच्छा भी नित्य है तो हमेशा सृष्टि हमेशा प्रलय हो यह आपत्ति है ये आपत्ति को दे करके कुछ लोग मानते हिरण्यगर्भ को ईश्वर मानते है हिरण्य के उपासना करने वाले हिरण्यगर्भ गर्भ ईश्व अत हिरण्य ईश है, है हिरण्य क्या है समष्टि लिंग शरीर अभिमानी सूक्ष्म अभिमानी है लिंग देह है न संयुक्त समष्टि लिंग सूक्ष्म होकर के हिरण्य गर्भ ही ईश्वर हे नित्य में विराम नहीं चाहिए अस हिरण्य गर्भ से किम रूपम हिरण्य गर्भ का क्या स्वरूप है उसका उत्तर दिया लिंगह न संयुक्त लिंगदेह से संयुक्त हन से हेवा हिरण्य गर्भ समस्त लिंग स्वर अभिमानी माया मायू उपाधि परमात्मा माया उपाधि को माया उपाधि यश्य स मायू उपाधि कह कह कहा से आया शेषाद विभाषक क्या शेषाद विभाषा सूत्र से कह हो गया हो माया उपाधि यश किस सूत्र से न सुहानेक्य अनेक मन पदार्थ अलोक्य विग्रह कैसे होगा मायासु माया सु मायासु सु समाश होने पर उसकी प्रातिपद संज्ञा हो जाती है प्रातिपद संज्ञा से क्या फल है सुपोधातु प्रातिपदिकों से सुप का लोप हो जाता है, है? राम शब्द की प्रातिपद्य संज्ञा है राम के आगे जो ध्यान आया उसकी क्यों लोप नहीं हो जाता है उसका सुपोधातु प्रातिपदिक है सुपो धातु प्रातिपदी कह सूत्र से राम क्या के सुन आया, आया उसको लोप क्यों नहीं होता धातु नहीं क्या कहते हो? धातु का अवयव सूत्र का अर्थ नहीं पूछते हैं भ्याम का क्यों लोप नहीं हुआ आप कहोगे धातु का अवय करता है राम भ्याम क्या के सु है ना नहीं सुपो धातु प्रातिपदी क्यों सूत्र से सु का लोप होना चाहिए क्या बोलो बोलो क्या मालूम नहीं किसी को सुपो धातु तो प्रातिपद सूत्र का अर्थ देखे न प्रातिपदिक के अवय किस अवयव सुख को लोप होता है प्रातिपदिक का अवय जो सुप होगा उसको लोप कर गया में प्रातिवद संज्ञा किया रामाभ्याम संपूर्ण की है नहीं।, नहीं।, नहीं राम की प्रातिविद संज्ञा उसका अवयव है सुख यहाँ प्रातिवद संज्ञा किसको हुई माया सु उपाधि सु समुदाय की प्रातिविद संज्ञा किस समुदाय की प्राथिप संज्ञा उसका अवयव है सु के आगे सुधि आगे सु प्रातिपदी का अवय हुआ रामाभ्याम में जो भ्याम है वो प्रातिपेदिक का अवय है नहीं। नहीं। आ, ये ध्यान रखे ना सुपो धातु प्रातिपदिक सुप्त ऐसी प्रातिपेदिक के अवयव का लोप होता है रामाभ्याम राम स्वभाग्य सुप है और प्रातिपदी का अवयव है समाज से प्रातिपदी का अवयव पूरा किसान समाज संज्ञा हुई प्रातिपोध संज्ञा समास की राम समाधि उपाधिशु ये पूरा है का उसका अवयव है सुधिक परमात्मा लिंग लिंग शरीर समस्ती अभिमान समि सूक्ष्म शरीर के साथ अभिमान से हिरण्यगर्भ गर्भ ही सूचते जो परमात्मा माउपाधि के ईश्वर है उसको ही हिरण्यगर्भ कहा जाता है लिंग शरीर अभिमान समी लिंग शर्म अभिमान से हिरण को यह तो सिद्धांत में है वो लोग हीरणगर उपासना करने वाले नगर हु के ईश्वर मानते हैं तो। नित्य ज्ञान्य